शुरुआत सर्वशुभ होना कैसे वो व्यवस्था में सर्वभौम व्यवस्था में जीने से सर्वभौम समय हम अध्ययन करने से समझदारी होगी और सर्वभौम व्यवस्था में जीने से सर्वशुभ का भागीदारी हो। सर्वशुभ कैसा होगा सर्वशुभ के अर्थ में हम अध्ययन करना पड़ेगा और जीने से सर्वशुभ होगा यही दो बात है इसमें तो सर, में व्यवस्था होता है व्यवस्था सार्वभौम है तो हमारा परिवार में अकेले में व्यवस्था नहीं परिवार में व्यवस्था नहीं क्या बताया गया समाधान समृद्धि होता व्यवस्था में क्या होना चारों अवस्था के साथ व्यवस्था होना चारो अवस्था के साथ हम जीते ही हैं हम व्यवस्था परिवार की करना चाहते ये कैसा जीने की जगह में सब स्वाभाविक रूप में हम जीते ही हैं किसके साथ वो धरती के साथ जीते ही है वनस्पतियों के साथ जीते ही हैं और जीवों के साथ जीते हैं मानव के साथ जीते हैं ये सबको इसे सब इसे ही जीते ही कोई भी इसमें बचकर के चल जाने वाला एक आदमी भी नहीं है थर्टिफेट एक आदमी भी इससे बचकर के जीने वाला नहीं है हर व्यक्ति धरती पर जीता है धरती धरती के बिना जीना बनता नहीं है हवा के बिना जीना बनता नहीं है, पानी के जीना जीना बनता नहीं है, वनस्पति संसार के बिना जीना बनता नहीं है, और जीवों के बिना जीना बनता नहीं है, मानव के साथ जिए बिना जीना बनता नहीं इस पर हर व्यक्ति अपना ध्यान आकर्षण कर सकता है यदि इस पर हम ध्यान दे पाते हैं तब हम जीना कैसा सबके साथ तब बात आब सहित जीने की सुधर आता है हाँ। धरती के साथ धरती को बनाए रखते हुए धरती के साथ जीना हवा के साथ हवा के, के पवित्रता को बनाए रखते हुए जीना ये बनता है हम पानी के साथ पानी का पवित्रता को बनाए रखते हुए जीना बनता है जे वनस्पतियों के साथ उन्हें उनका परम्परा को बनाए रखते हुए हम जीना बनता है जीवों के साथ हम परंपरा को बनाए रखते हुए नियंत्रित करते हुए जीना बनता है मानव के साथ न्याय पूर्वक जीता हुआ नियंत्रित रहता हुआ जो जीना बनता है जीवों के साथ नियंत्रित करता हुआ जीना बनता है मानव के साथ न्याय पूर्वक नियंत्रित रहने के रूप में जीना बनता है इसको अच्छे तरह से हृदय करने की जरूरत अध्ययन करने की जरूरत उसके योग्य रहता को प्राप्त करने की जरूरत अभी हम हम जीवन से अच्छा जी चुके जीवन से अच्छा जीने में हम क्या पाए कपड़ा पाए अच्छे से अच्छा कोई जीव जीव जो है नीव कपड़े को जो तैयार नहीं किया केवल कि मानव ही कपड़े को तैयार किया और उसके बाद यदि अच्छे बात कहकर अच्छा मकान बना लिया अच्छा कोई भी जीव, जीव मकान बनाता नहीं मानव ही मकान बनाता तो उसके बाद बढ़िया सड़क बना लिया तो मानव ही सड़क बनाता है जीव बनाता ये जीवन से भिन्न रूप में जीने की जीवन से अच्छा अच्छा जीने की प्रमाण ये ही चार भागों में हुई इन चारों भागों में मनुष्य जीवों से अच्छा जिया इसका स्थान भी बखाया इसमें दो राय किन्तु इस अच्छा जी ने क्रम में जो कुछ भी कर्तुक किया कर्तव्य किया उस सबका सदस्य रूप में धरती बीमार होता है प्रदूषण छा गये और अपराध प्रवृत्तियां मानव में बढ़ गयी तब पुनर्विचार की जरूरत पड़ी तो कई के, के लिए यदि धरती बीमार हो गए बच्चे मानव रहने के लिए नालायक हो जाता है उस स्थिति आगे पीढ़ी को हमने क्या दिया आगे पीढ़ी के लिए हम कहाँ उठता है है क्या प्रस्ताव किया ये सोचने की मुद्दा बनता है स्वाभाविक रूप में बनता है इसको ऐसा ही नहीं सोच पाते है तब अपने को पुनर्विचार की जरूरत पड़ता है पुनर्विचार के रूप में विकल्प को रखा विकल्प को विकल्प विकल्प रूप में न शहर से नहीं की प्रस्ताव कुल मिला सार से क्या होता है बताया पहले बताया धरती के साथ पान, पानी के साथ हवा के साथ और जीवन के साथ वनस्पतियों के साथ मानव के साथ जीना मानव के साथ जीना कैसे होता है स्वनियंत्रण नियंत्रण नियंत्रण के आधार पर जीना होता है जीवों के साथ कैसा जीना होता है जीवों को नियंत्रित करते हुए जीना बनता है इसमें ऐसी जीने देकर जीने की प्रमाण बनता है इस आधार पर हम जीना चाहते हैं चाहने की जगह में बन, बन पाते है स्वीकार होता है तब हम स्वस्थित्व में जीने का योग्य बन पर अन्यथा नहीं बन पाएंगे अपन अपन मोटा हैं बाकी सब मास्टर हैं ऐसा सोचने वाला सोच से कभी भी सार्थ में जीना होता ही नहीं इसका प्रमाण जैसा अभी हम जब शिक्षा में शिक्षा एक भाग है जीने का शिक्षा में यहाँ कभी कई शिक्षाविद होंगे तो उनको ये पता रहा है की हम क्या पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ाई में ये रहता है लाभो न भोगो न कमो तीनों उन उन्माद को पढ़ाता है हर बच्चे को हर अभिभावक क्या सोचता है हर हर संस्थान को नैतिकतापूर्वक नह, जीना जी है अब बताइए आप स्वयं सोचिए इन तीनों उन उन्माद को समझ पाते हुए बच्चे क्या संयत रह सकते हैं चरित्रवान हो सकते हैं नहीं हो सकते आ आगे। आगे। फ्लाइट आ गई तो इस तरह से हम अपने में स्विचार करना के एक रास्ता बनता है इन रास्ते के आधार पर सोचते है हम सोचते हैं हम क्या किए हैं हम हमारा मूल्यांकन होने लगता है हम स्वयं उसी में भागीदार किए रहते हैं ये पता लगता है तो ऐसा भागीदार से मुक्ति होने के लिए इच्छा रिटायर तब हम बस विकल्पात्मक विचार के लिए तैयार होते हैं विकल्पात्मक विचार यही है सहस्तित्व में जीना सहस्तित्व में जीना ही होगी शिक्षा का स्वरूप के बारे में आगे बात करेंगे इतने तक में कोई शंका हो तो इसकी जरूरत में कोई परेशानी हो तो बता सकते पूछ सकते हैं उसका जवाब हमारे पास है पूछते नहीं। इसके बाद हम जब शिक्षा का शुरुआत करते हैं अंत करते हैं अंत किस बात की करते हैं हम समझ जीने के योग्य बन गए इसका सत्यापन के साथ साथ हम शिक्षा को पूरा करते हैं ठीक है और एक बार तो शिक्षा को शुरुआत करते हैं स्वयं जीने के लिए जीने के, जीने के स्वरूप के लिए किस स्वरूप में सहस जीने के स्वरूप में शुरुआत करते हैं जब पारंगत हो जाते हैं और उनका सत्यापन के साथ उसको पूर्ण मानते हैं तो उसके बाद वो सहायता करने के लिए बहुत सारा जो वार्ड रहता है करते ही रहेंगे हर मनुष्य जो नाम का कार्य ही सकता है हमसे अच्छा उपकार करने वाले हो ही सकते हैं ऐसा मेरा हमारा जैसा समझने की बहस हर पीढ़ी में और अच्छा होने की अच्छा प्रस्तुत होने की कल्पना रहता है जैसा भी जितने भी अच्छे कर्म करने वाले हैं उससे अच्छा कर्म करने के लिए प्रयत्न है कितना बुरा करने वाले होते हैं उनका संतान उनसे कुछ बुरा करने के लिए आगे संतान प्रयत्न किए उनके संतान हो चाहे दूसरे के संतान हो ऐसा दोनों बातों पर दोनों का तालिका बनी हुई है अपराधों का परम्परा जैसा आदिकाल में बना आदिकाल क्या बना झाड़ काटने के रूप में जानवरों कैसा साथ हिंसा करने के रूप में शुरू शुरू करके उनका संतान उससे अच्छा किया उनका संतान उससे अच्छा किया हरते होते होते अच्छे से अच्छा अपराध करना सीख लिया उसका क्या क्या स्वरूप बना लाभ और मात भोग और मात काम बना अभी आपसे निवेदन किया हर स्वाभिभावक चाहे डाकू कचरा में हो दरिद्र हो योग्य हो समर्थ हो असमर्थ हो तो सबका सब अपना संतान को चरित्रवान देखना चाहते तो ये तीनों उन्माचल से हम क्या चरित्रवान बच्चों को देख पाएंगे ये ये सोचने की मुद्दा है इस पर सोचा जा सकता है निर्णय लिया जा सकता है इसका ऐसा मेरा सामर्थ्य है तो यदि इसमें हमारा सामर्थ्य रही कि ये इस प्रकार से तो जिया नहीं जा सकता ना परंपरा को बनाया नहीं जा सकता उसके साथ और क्या टोल बना उसमें चाक क्या बना क्योंकि धरती भी बीमार हो गई पॉल्यूशन छा गई अपराध प्रवृतियाँ बढ़ गई इसके आधार पर पुनरोच्चार की जरूरत ये नहीं निर्णय पुनरोचार करने के लिए क्या मिला संयोग एक संयोग की बात हम स्वयं वेद मूर्ति परिवार के होना परसों के दिन बताए ठीक है कल शिक्षा के बारे में संकेत दिए आज जो है ना शिक्षा का प्रयोजन रूप में व्यवस्था को हम संकेत देना चाहते हैं इतने ही बैठ तो कौन सा शिक्षा सस्तवादी शिक्षा अभी तक जो है न्याय क्या शिक्षा हमको मिल रहा है व्यापार शिक्षा व्यापार शिक्षा में केवल लाभ और महत्वपूर्ण मालका मौन वादी मिलते हैं और दो कुछ पा नहीं सकते ऐसा कोई धनी ही नहीं है ऐसा कोई वाकी ही नहीं है ऐसा कोई रहते ही नहीं है सूत्र ही नहीं ना व्याख्या अभी यहाँ कई लोग नौकरी करते हुए होंगे व्यापार करते हुए होंगे ना, ना। सभी सोच सकते हैं ऐसे ही है ऐसी नहीं यदि उसका विरोध में कुछ है इसके हम जो कह रहे हैं इसके विरोध में कुछ होता है उसको हम सुझाव के रूप में दे सकते हैं या आग्रह के रूप में दे सकते हैं या अपने आग्रह के रूप में दे सकते हैं कैसे भी आप अपने किसी किसी भी रूप में दीजिए वह सब स्वागत है किसी भी विधि किसी भी वजह से मतलब गाड़ी लेकर के आप बता सकते हैं उसको भी हम स्वागत करेंगे विनयी रूप में कहेंगे उसका भी स्वागत करेंगे हमको सग्री नहीं होगा सभी प्रकार से आदमी एक, एक में हजार अवतार में जीता है एक दिन में और वो उनसे हम अपेक्षा ऐसे ही रख पा ठीक है ऐसे, ऐसे है। इसमें अभी अभी तक की मानव के बारे में जो बताया है बहु रूपिया के रूप में जीता है क्या इसमें किसी का विरोध है अपने सभा में हर मनुष्य जो है न बहु रूपये के रूप में इन जीता है ये इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप है विरोध है असहमति है तब आ सकते हैं स्वागत है। पूछो हरे में किसी का कोई प्रश्न कहीं है हर मलमारे में मरमारियों से हम पूछ बताए आपने अभी बताया जो शिक्षा अच्छा शिक्षा में, में हम पारंगत हो चुके हैं इसका सत्यापन कैसे करेंगे क्या क्या है शिक्षा में हम पारंगत हो हैं हो चुके हैं इसका सत्यापन कैसे करेंगे क्या सर क्या सत्यापन कर सकते हैं क्या सत्यापन कर सकते हैं आपने बताया कि हम शिक्षा में पारंग उसकी बात पूछ पूछे थे वो पे वाला पूछे थे वो बात अलग है बाबा जिस समय जो क्वेश्चन करेंगे वही क्वेश्चन बाबा जी ये पूछ रहे हैं अभी की आदमी अभी ये पीए के रूप में जीता है जैसा वो जीता रहता है वैसा स्वयं जैसा दूसरे लोग उसको माने रहते हैं वैसा स्वयं उससे भिन्न अपने आप को माने रहता है ऐसे दो पने में जीता इस पर कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं शिक्षा के ऊपर पीरियड की बात क्वेश्चन थैंक यू राम का क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा नहीं पढ़ते हैं ये, ये।, <laughs> है। ये विश्लेषण ठीक विश्लेषण के आधार पर मनुष्य सोच पाने के लिए अधिकार प्राप्त करता है किस पर तो विकल्प हो वही अपराध मुक्ति कैसा हो गलतियों से मुक्ति कैसा हो समस्या से मुक्ति कैसा हो धर्म से मुक्ति कैसा हो इस पर सोचने का अधिकार बनता है इस पर अधिकार तो अधिकार, अधिकार दिख का अधिकार ये है इसके लिए एक सुझाव रखा है सहसित इसका समाधान प्राप्त कर सकते, सकते हैं भ्रम से मुक्त हो सकते हैं अपराध से मुक्त हो सकते हैं गलती से मुक्ति हो सकते हैं दरिद्रता से मुक्ति हो सकते हैं हर नरनाल में समानता का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि अभी तक जितने भी बात हैं है पहले अभी उन्माद की बात किया उसके पहले से भी नरनाल हमें असमानता बना हर समुदाय में एक समुदाय नहीं हर समुदाय में नर ना न्याय में ऊपर निश्चय की बात बनाई रहे अधिक और कम की बात रहे श्रेष्ठ निष्ठता की बात बनता रहे इसको हम देखें बड़ा भले प्रकार से अध्ययन किया इसके आधार पर पहले से बने हुए नरना में असमानता गरीबी अमेरिके में अस, असंतुलन ये दोनों आधिकालीन छाती का पर, किसका छाती का पेपर मानव जाति का छाती का पेपर एक पीपल के नीचे एक पी, पी, पी, पीपल एक पीपल का झाड़ होने से उसके नीचे झा जमता नहीं है ऐसा बताते हैं लोग ऐसा बताते हैं एक ही झाड़ यदि पीपल का झाड़ होता है तो, उसके नीचे कोई धूप तक नहीं जमता है ऐसा कहते हैं इसको अब हम परीक्षण करने पर देखने पर ऐसा ही दिखता है ठीक है न हर व्यक्ति इसको परीक्षण कर सकता है इसमें कोई शंका की बात नहीं है तो अभी दो दो छाती का पेपर एक एक व्यक्ति के छाती में जमा ये भ्रम का ये है विस्तार जैसा एक पेपर का झाड़ विस्तार होता है उस प्रकार के भ्रम का झंझाल ये बनता है भ्रमपूर्वक मनुष्य है न सर्वप्रथम दो चीज पेपर अपनाया शब्द है आदिकार से ये नहीं है आधिकालीन छाती का पेपर है क्या चाहिए नीबी मेरे में असर समझ गरीबी गरीब को गरीब बनाने के भी थी असमानता को बरकरार रखने की भी थी को लेकर के आदमी चला है ये कहाँ तक चला जाए ये सोचने की है, इस पर सोचने पर विधायक विधि मिला हमको कि नर नाले में समानता होना चाहिए और गरीबी मेले में संतुलन होना चाहिए ये कैसा हो सकता है उसके लिए दो सूत्र निकले एक सूत्र निकला समाधान समाधान को यदि हम नरनालिया हम अध्ययन करते हैं तो समानता समाधान पूर्वक जीना यदि हम अध्ययन कर पाते हैं समाधान पूर्वक जीना अध्ययन कर पाते हैं तो उससे नरनालिया में समानता तो यदि परिवार में हम समाधान समृद्धिपूर्वक जीना बन जाती है सब गरीबी अमेरी में संतुलन होता है हर गरीब हर परिवार जिसको हम गरीब कहते हैं किसको हम अनिल कहते हैं जिसको हम असामान्य कहते हैं इन सभी का सभी यदि समाधान समृद्धि पूर्वक जीना सीखते हैं समझते हैं जीते हैं फरमाइश करते हैं उस में गरीबी में संतुलन होता इसमें, इसमें किसी को शंका है पूछो इसमें किसी को शंका है कि युवा वर्ग की हो बड़े लोगों के हो कि बूढ़े लोगों के कि हो किसी को शंका हो तो पूछो किसी नहीं होता है हमारे सामने जाता हूँ कोई शिकायत नहीं ठीक को शिका है कोई शिकायत है रोध नहीं अभी इस सभा की यही है तो सही बात को सही स्वीकारना गलत बात को सब गलत स्वीकारता है ऐसा मैं मानो कि नहीं माना कुछ सर एक वाक्य पूछ सर सही बात को सही समझता है मानता है अभी जानता तो नहीं है क्या तो मानता है और गलत बात को गलत मानता है ऐसा मानो कि नहीं मानो अभी वस्था के लिए बहुत बात है ऐसा मानो के नहीं माना क्या कहा ठीक है बड़े बुजुर्ग युवा सभी इस पर अपना ध्यान दे करके बता सकते हैं ठीक है ये देख। क्या कहा क्या माना गया माना गया। ठीक तो इसी विश्वास में हम आगे की बात कहेंगे क्या बात हम सही को सही मानेंगे गलत को गलत मानेंगे अब जानने के लिए शिक्षा में ही दिया है मानवीय आचरण रूपी शिक्षा को हम दिया है उससे इसका निराकरण हो जाता है क्या निराकरण समाधान पूर्वक हर व्यक्ति जीना बनता है हर परिवार समाधान समझ पूर्वक जीना बनता है इसके लिए स्वागत करने के अधिकार हर परिवार में है कि नहीं है उसको भी जाए यदि ये है तब अपन आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ने पर हम व्यवस्था के पास जाते हैं शिक्षा के बारे में कल के दिन आप लोगों से मैं नहीं किया शिष्टतापूर्वक जीने के लिए शिक्षा और समाधान समृद्धि अभय सारसत्वपूर्वक तो जीने के लिए शिक्षा तीसरा विधि से नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म शक्तिपूर्वक जीने की शिक्षा इसमें हम समझता हूँ हमारा यह सभा पूरा स्वीकारता है ऐसा हमारा विश्वास इसको समझ इसको, इसको, इसको इस विश्वास को लेकर के हम आगे की बात यह बताना, बताना चाहता हूँ यदि ऐसा शिक्षा उपलब्ध होने की बात हर मानव में हर परिवार में दस व्यक्ति समझदार होंगे दस व्यक्ति समझदार होने के लिए तीन पीढ़ी तक जीना होता है तीन पीढ़ी तक साथ में जीना होता है तीन पीढ़ी तक समझदार होना होता है तीन समझदार वही समझदारी पूर्वक तीन पीढ़ी एक साथ जीने की प्रमाण होता है इन दस तो सामान्य रूप में दस व्यक्ति का आकलन है इन दस व्यक्तियों के साथ परस्परता में न्यायपूर्वक जीना होता है संबंधों को पहचानना होता है व्यवस्था के अर्थ और व्यवस्था के अर्थ में हम जीना होता जिन्हें पर क्या बताया है समाधान समुसे अनुभव होता है उसके पहले अनुभव होने वाला नहीं प्रमाण होने वाला नहीं अनुभव का मतलब है प्रमाण प्रमाण प्रमाण के बिना अनुभव का कोई प्रयोजन भी नहीं है यदि हम कह रहे हमको अनुभव हो गया प्रमाण नहीं है उसका कोई प्रयोजन नहीं है। हम कह सकता हूं ना हमारे पास भाषा तो बहुत है तो हम तो अनुभव हो गए हम प्रमाण नहीं है ऐसा कार्य पर कोई प्रयोजन नहीं तो हम अनुभव होता है प्रमाण होता है प्रमाण नहीं होता है अनुभव होता ही नहीं है। ऐसा मेरा फिक्र अनुभव में ही कहीं न कहीं गलती हो गई है इसीलिए प्रमाण नहीं है अनुभव ही एक वैसा वस्तु है तो झाड़ में चल कैसे बात चला सकते हैं बहुत दूर दूर तक हम बच्चों का लगा करके बात कर सकते हैं हमको कोई भय नहीं अभी हम कहा भाई बहन तो सारा परंपरा के विपरीत में हम बात कर रहे हैं सारा परंपरा। कम से कम धरती पर एक सौ से अधिक परंपरा होगा कि नहीं होगा जरूर होगा क्यों आपका एक सौ से अधिक परंपरा नहीं होगी बॉर्डर सिक्योरिटी कम से कम एक सौ से अधिक होगा कि नहीं होगा कितना बॉर्डर से जितना बॉर्डर सिक्योर किए हुए है, वो सब एक पर एक परम पड़ा है उनका एक धर्म एक राज्य की संविधान बना हुआ सबका इस प्रकार से मैंने जो ना कितने विधि से दिएगा भाई बहुत मुश्किल है, सब करना मुश्किल है जितने से क्षत्रिय गए माना क्षत्रिया करके कहीं भी कहीं भी टिक नहीं पा रहा है किसी भी विधि से किसी भी देश में सब देश के लिए उपयोगी हो ऐसा पढ़ना नहीं पड़ रहा है ये सोचते हैं सभी सभी देश के हम उपयोगी होना मानते हैं किन्तु उस प्रकार से सोच नहीं पड़ता है प्रमाणित नहीं कर पाते ठीक है व्यापार को अब अप, अपनाया भी सर्वदेश में हम व्यापार में पहुंच सकते और दूसरे भी ढीते नहीं पर व्यापार क्या चीज है व्यापार में आना कहीं को पेट बेकूफ बनाना ज्यादा देना कम देना यही व्यापार इस विधि से, से व्यापार को सर्वदेशी बनाने की कोशिश करना उसमें क्या हो गया है जिसके पास ज्यादा धन है वह ज्यादा तो शोषण कर सकता है जिसके पास कम धन है कम शोषण कर अंतिम बात जब आता है तो कृत्रिम अभाव कष्टम भाव के बारे में लिखा है तो एक राबेन्द्र के महापुरुष है उन्होंने ऐसा सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का पहला थी दिखा। उसमें लिखा है तो हम संसार में या समुदाय में या गांव में या जो पालन होता है वो सबको ले रहे हमारा मन सबे हैं जितना लाभ होना है वैसा सबे है। <tries> ऐसा कैसा क्या हो गया अभी अमेरिका हमारा देश में जितने भी काश कर का हैं उनका दीवार अभी भी काला उसी गाँव में जो व्यापारी होता है उनका वो उनका दीवार सफेद हो जाता क्या है क्या कैसा कहते हैं इसमें एक कैसा कर इसमें आप ही बैठा क्यों होता है ऐसा तो हम जो है ना उत्पादन हम करते हैं हमारा दीवार काला है व्यापार करता है उनका दीवार सफल सफल सफेद है कैसे ऐसा कैसा ये सोचने के बताए न दीवार जो है ना चाहे उत्पादन करता है उनका दीवार सफेद होना है व्यापार करता है उनका दीवार सफेद होना पहले के क्या होगा वो कैसा होगा गरीबी अमीरे में संतुलन से वो कैसे उस दूसरे विधि से होगा ही नहीं है गरीबी अमेरिका संतुलन जो समाधान समृद्धिपूर्वक जीने की नहीं थी ते सही होगी हर परिवार हर गरीब यदि समाधान समृद्धिपूर्वक जीता है यदि समाधान प्राप्त करता है तो दुख से समृद्धि को प्राप्ति कर ही सकता है हर गरीब नहीं कर सकता है गरीब के पास समाधान क्या भाव? के अभाव अमीरों के पास समाधान के अभाव क्या बात तो समाधान के बिना समृद्धि के अनुभव नहीं होता समाधान के बाद ही समृद्धि का अनुभव होता कोई इतना उत्पादन करेगा कोई इतना करेगा कोई इतना करेगा कोई इतना करेगा, को करेगा। तो जैसा हम इतना खाते हैं तो हम इतना खाते हैं इतना खाते हैं इतना खाते हैं तो खाने में जैसा कोई अब अपना स्वरूप है वैसे ही समृद्धि में भी इतना स्वर सभी असमृद्धि का अनुभव कर सकते हैं ये बात आप इसको अच्छी तरह से अध्ययन कम हो जाता है सबसे तुड़े धीरे से हम अच्छे कर पाते हैं तो जब तक अत्याधुनिक वजह से अध्ययन करते हैं तो अच्छेता में चेतावे सिवाय अपराध करने की प्रवृत्ति के अलावा दूसरा कुछ मिनका नहीं ठीक है भक्ति में व्यक्ति ऐसी हम भक्तिवी व्यक्ति को शीक्ष में रख करके बात करते है तब हम विधि ऐसी हम कुछ नकारते हैं किन्तु है, जीने की विधि ऐसी महारा हम आवाज जीने में शिक्षा में और व्यवहार में कहा संतुलन हो पाएगी ये अभी तक हुआ है भक्तिवादी विधि ऐसी भी संतुलन तो नहीं हुआ विरक्ति वाली विधि से भी शिक्षा का संतुलन नहीं हुआ और न कि अत्याधुनिक विधि से भी नहीं इन इन विधियों से अत्याधुनिक विधि कहां पहुंचा मिशन के प्रसार पर यंत्रों के प्रसार पर यंत्र सर्वोपरि प्रमाण मनुष्य को प्रमाण नहीं माना और भक्ति विरक्ति वाले कहां पहुंचे जाए पुस्तक को शास्त्र को प्रमाण माना आदमी को प्रमाण नहीं माना ये मुख्य बात यह है इसमें शंका हो तो कोई भी कुछ सकते इसमें शंका हो या जिज्ञासा हो हर व्यक्ति उठ सकते ये तीसरा घाट है अपन पूछे हैं ठीक है चौथा घाट के पास जाते हैं अपन जब आपके पास ऐसा भाई विरोध नहीं है शंका नहीं है ये आपको स्वीकार हुआ है ऐसा मैं मान लेता स्वीकार होता है आप सहमत है इसको मानता स्वीकारने का मतलब अगले प्रमाणी है आप जो है परंगत हो गए ऐसा नहीं मानता हूँ आप सहमत तो इसके आगे आगे चलता हूँ आगे चलने पर यह होता है यदि दस व्यक्ति एक परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जीना अभ्यास होता है उस प्रकार से उसका मल्टिफिकेशन होता है उसका गण एक से अनेक परिवार ऐसे ही जीने की इच्छा होता है यदर हम ऐसे ऐसी न्यायपूर्वक जीते हैं समाधान पूर्वक जीते हैं जब सुखपूर्वक जीते हैं ऐसा हर व्यक्ति चाहता है की है उसको भी परिशील करिए और उसके साथ पूर्वक जीता है और समाधान समृद्धिपूर्वक देना सभी चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे उसको भी सोचिए यदि ऐसा सोचते हैं अभी का शिक्षा निरस्त है अभी का शिक्षा प्राधिक अभी का शिक्षा अनिश्चित अभी का शिक्षा न अस्थित्व किसी के आधार पर यह पूरा शिक्षा बाहर जो स्वास्थ्य शिक्षा किस प्रकार से गिरा गढ़ है वो व्यवस्था में जी नहीं की तो है निश्चयता स्वतः के आधार पर गिश्चयता हम चाहते हैं यह स्थिरता निश्चयता चाहते उसको भी परिशीलन करिए अपने हम यदि में निश्चयता चाहते हैं हम पाए हैं कि नहीं पाए हैं परिशीलन करिए मूल्यांकन करिए में निश्चयता को हम पाने की पाए गए हैं तो प्रमाणित तौर पर हो नहीं होता है इस सोचिए ये सोच लें कि मुद्दा एक प्रकार और एक बनते इसके आधार पर आप अनुस्व करके निर्णय कर सकते हैं कि भाई अभी का शिक्षा का मूल्यांकन अंत समीक्षा होती है निरथकता के करसे। अर्थ में सार्थकता के अर्थ है सार्थित शिक्षा मूल्यांकन होता है उसके आधार पर सार्थित्वाली शिक्षा में क्या है पहले है पहला प्रवर्थ है पहला, पहला उपलब्धि समाधान पूर्वक जीना दूसरा पूर्व उपलब्धि समृद्धि पूर्वक जीना क्या चीज है समाधान समृद्धि अभ्यता पूर्वक जीना अभयतापूर्वक कब जो सर्वभ सार्वभम रूप में सभी देश में यदि समाधान समझपूर्वक यदि परिवार, परिवार जीता है तब अखंड समाज का स्वरूप तो बनता है अखंड समाज में क्या विशेषता पूछा तो मानव संस्कृति सभ्यता का भारत को अवस्था होता है पूरा होता है मानव संस्कृति सभ्यता का ही सार्वभौम व्यवस्था होता है समाज के रूप में यदि हम सर्वदेश काल में हम यदि जी पाते हैं किसी जिसे समाधान समृद्धि पूर्वक जीने जीने से हम अखंड समाज के सूत्र के रूप में जिए हैं यदि ये, ये सूत्र पूरा देश काल में पड़ गई उसके बाद अखंड समाज रूप में हो जाते हैं अखण्ड समाज रूप में होने से मानव संस्कृति सभ्यतापूर्वक जीना होता है इसके फलस्वरूप क्या होता है मानव के साथ मानव का भाई खाता मानव के साथ मानव का भाई कथा मना का क्या प्रमाण बात सिक्योरिटी से ही निरत कभी भी आदमी बातें नहीं करेगा ठीक है ये इसको अपन अच्छे तरह से समझ सकते चाहे इस धरती में हो दूसरे धरती में आदमी हो सबके लिए सब ये धरती नहीं किसी भी धरती में आदमी हो सस्त तो पूर्वक यह खंड प्रमाण समाधान समृद्धिपूर्वक ही परिवार पाता परिवार में व्यवस्था पाता और समाधान समाधानपूर्वक व्यक्ति का वैभव स्पष्ट हो जाता है समाधान पूर्वक सुखी होना बनता है इसलिए व्यक्ति का वैभव समाधान समृद्धिपूर्वक परिवार होता है इसलिए परिवार का वैभव समाधान समस्या अवैधतापूर्वक देता है इसलिए समाज का वैभव समाधान समस्या भय सत्वपूर्वक देता है सार्वभौम व्यवस्था का वैभव ये मूल स्वरूप मूल सूत्र इन मूल सूत्र को व्याख्या देने योगी अध्ययन हम प्रस्तुत किए हैं वो सहस्तित्ववादी शिक्षा सहस्तित्वी शिक्षा में क्या स्वरूप बना शिष्टतापूर्वक जीना बना उसमें मनमानी खत्म। उसमें एक सूत्र में जीना मानव जाति एक सूत्र में जीने वाली बात है। एक सूत्र क्या चीज है समाधान समृद्धि अभा सार्थित पूर्वक जीना ये बनना ऐसा शिक्षा को प्रस्तावित किया है है ऐसा जीना है शिष्यता मानव परम्परा में शिष्यता का स्वरूप ही सहत्व रूप में जीना सहसत्व में प्रमाणित होना सहस्त्र में पारंगत रहना ये मुख्य मुद्दा है चौथा बार सत्व में जागृत है ऐसा चार बार चार शब्द का प्रयोग हो सकता है इन चार शब्दों का अर्थ में जगह देना मानव के लिए जरूरत है या जरूरत नहीं है इसको अच्छी इस तरह ये, ये से स्पर्शीलन किया जाएगा इसकी जरूरत है कि नहीं जरूरत है कि जरूरत इस आधार पर हम आगे बढ़ते हैं तो अभी हमारा सर्वप्रथम कहां है शुरू करें मनुष्य जीने के रूप में शुरू करें ये शिक्षा होता है, कर चर्चा होती है इसमें हमने जो समझा शिक्षा पूर्वक हम एक को अनेक हो जाता है यहाँ से शुरू तो हम जिये हम स्वयं स्वयं में मैं स्वयं पूरा समझने के बाद समाधान समझ पूर्वक जिये हमारा आश्रम में दक्षिणा में ही नहीं ज्ञान में व्यापार धर्म व्यापार दोनों नहीं हमारे साथ धर्म व्यापार और व्यापक ज्ञान आप नहीं ठीक हो गए ऐसे हम जी जीने का स्वरूप में क्या हो गए इसको समझने के लिए काफी लोग लोगों ने है अब पहले हम स्वच्छ है समझने वाला सुनने वाला बहुत कम है और समझाने वाला ज्यादा है ऐसा सोच अभी की स्थिति में हम यहाँ उल्टा हो गए हम समझाने वाले कम है समझने वाला बहुत ज्यादा यहाँ आ गया अपने कारण का समय आपको बता रहा जिसे हम गुजर रहे हैं गुजर करके यहाँ आए अभी हम समझाने वाले बहुत कम हैं और समझने वाले बहुत ज्यादा ऐसा होता है गए इसको हम झेल रहे हैं और समझने समझावा हुआ व्यक्ति पुनः उदय होते जा रहे हैं सब जगह में अपने ढंग से काम कर ही रहे ऐसा बात हो रहा है तो एक से चल करके हम चार दस व्यक्ति हुए चार दस व्यक्ति हुए सब व्यक्ति के रूप में होते जा रहे हैं ऐसा मेरा सिख इस सम्मेलन का सम्मेलन का उद्देश्य भी यही होगा ऐसा मेरा सख एक व्यक्ति से अनेक व्यक्ति में पहुंचना है, इसके इस सभा का उद्देश्य अच्छा क्या बात कर समाधान समृद्धपूर्वक परिवार जीव में समाधान पूर्वक हर व्यक्ति जीव में हर महानी जी में जिसमें समाधान के रूप में हर महानी समानता का अनुभव कर सके ठीक है और फलस्वरूप परिवार सुगमतापूर्वक जी सर एक बात होगी समाधान सुगमतापूर्वक जीने में क्या जुड़ गए समाधान समर्थ समय श्रम से समर्थ समृद्ध श्रम जी से समझे समझदारी से समाधान समझदारी से समाधान होने का प्रमाण मैं स्वयं अकेले हूं अनेक अनेक होता जा रहा है अनेक व्यक्ति में समाधान समाधान समाधान स्वीकार होता जा रहा है उसके लिए परिश्रम कर ही रहे हैं अभी जितने भी सभा में बैठे इस न्याय शिकार लोग उसी के लिए बैठे हैं दूसरा कोई काम भी नहीं दूर दूर से आए हैं ठीक है ये, ये हमारा स्वीकृति इसके आधार पर हम सोचते हैं थोड़े ही दिन में हम मानवीय शिक्षा को मानव परंपरा में बैठा देंगे मानव परंपरा में मानव मानव में बैठा देंगे मानव मानव पटल में बैठाएंगे और मानव पटल में बैठने के बाद वो अपने आप से मल्टीप्ले होता जाता है यदि परिवार सार परिवार यदि समाधान संपन्न होता है अपना संपन, अपना सम्पान को समझदार बनाने में क्या तकलीफ होता होगा ये भी एक सोचने की मुद्दा है यदि हम हर परिवार अपने परिवार अपने संतान को समझदार बनाने में योग्य होते हैं तो सब उचित होगा या समझदार बनाने में नहीं, नहीं बन पाता है वो उचित होगा सोचने की मुद्दा ठीक है इस ढंग से हम परिशीलन करने के लिए सब मुद्दे हो गए और वैभवी होने के लिए मुद्दा यह है कि दस, दस व्यक्ति का समझदार परिवार है समाधान समझ पूर्वक जीते हैं ये वैभवाहिक ही नहीं है उसको सोचिए ऐसा दस व्यक्ति का परिवार दस मिल करके एक एक एक-एक परिवार में से एक एक व्यक्ति को निर्वाचन करते हैं वो एक परिवार समा सभा को गठित करता है उसका नाम है परिवार समा सभा किसका सभा किसका समझदार परिवार के सदस्य समझदार परिवार के सदस्य दस करके अब एक परिवार समाज सभा को गठित करेंगे उनका हर व्यक्ति का अधिकार समान होगा उसमें कोई एक मुखिया होगा ऐसा है नहीं जब जो काम आया उसको करे पूरा करेगा क्या काम जो कुछ भी करना है क्या काम करना की विधि छ आया मैं पांच आया मैं होता है वो है शिक्षा संस्कार शिक्षा संस्कार में परिवार, परिवार के दस परिवार की सभी व्यक्ति पारंगा था की नहीं इसको परिशीलन करना कम हो तो उसको पूरा करना उसी प्रकार न्याय सुरक्षा न्याय सुरक्षा न्याय पूर्वक जी पा रहे की नहीं नहीं जी पा रहे तो उसको पूरा करना की व्यवस्था और उसका नाम है व्यवस्था उसके बाद जो ना तो उत्पादन कार्य में सभी पारंगा था प्रवेद है और पूरा कर पा रहे है नहीं कर पा रहे इसका परिशीलन उसके बाद उसको कमी होता उसको पूरा करने की व्यवस्था मना समझ लक्ष्य की पूर्ति हो रहा है अपूर्ति हो रहा है उसको पूरा करना मेरा व्यवस्था की अपूर्ण बनाना व्यवस्था अभी ये भी सोचने की मुद्दा तो ऐसा ऐसा लिखा उसके बाद स्वास्थ्य संयम सभी का स्वास्थ्य अपने अपने स्वास्थ्य में से है कि नहीं देखना समझना यदि नहीं होगा तो उसको पूरा करने की व्यवस्था इस प्रकार से एक परिवार से लेकर एक परिवार समूह तक है। ऐसे ही दस परिवार समूह मिलकर के एक ग्राम परिवार सभा को तैयार करता है तो उसमें उसमें में यही पांच आयाम कार्य करता है तो शिक्षा संस्कार कार्य उत्पाद प्रदन कार्य न्याय सुरक्षा कार्य और कार्य और स्वास्थ्य कार्य इन पांचों कार्यो को पूरा करता पूरा गांव के सौ परिवार इन सौ परिवार के बीच में जो उत्पादन कार्य जो है ना पूरा होता है संतुलित होता है वो जो है परिवार समूह में पहुंचता है परिवार समूह में पहुँचने के विधि है हर ग्राम सभा परिवार में जो एक एक व्यक्ति निर्वाचित होगा वो रक्षा इसमें ग्राम समूह परिवार में पहुंचता है ग्राम समूह सभा का बनने के आसपास फलस्वरूप सौ दो गाँव है हम विमय को पूरा करते हैं उत्पा, माला उत्पादन दस गांव तक पहुंचने की व्यवस्था होती वही वही विधि से पुनः दस, दस व्यक्तियाँ निर्वाचित होंगे दस, दस परिवार समूह सभा से वो वो एक क्षेत्र सभा का गठित करेंगे फलस्वरूप क्या होंगे क्षेत्र सभा में क्षेत्र सभा विधि से वो तो हजारों परिवारों के बीच में संतुलन बन किस बच के तो शिक्षा शिक्षा संस्कार न्याय सुरक्षा उत्पादन कार्य विनिमय कार्य और स्वास्थ्य संयम कार्य इन चार पांचों कार्य संतुलन में आता है ये सफल होने के पश्चात हम मंडल समूह सभा को मंडल परिवार सभा को गठित करते हैं उसमें पूरा एक मंडल पूरा का पूरा संपर्ित करती है और मंडल के वन मंडल समूह सभा बनती है मंडल परिवार समूह सभा बनता है और वो दस, दस मंडल की एक मंडल समूह होता है ऐसा दस मंडल समूह मिलकर के एक मुख्य राज्य सभा बनता है मुख्य राज्य सभा दस मिलकर के एक प्रधान राज्य सभा बनता है उस के सभी प्रधान सभा मिलकर के विश्व राज्य सभा बनता है ऐसा दस से ही बनती इस दस से हम विश्व परिवार सभा में सारा विश्व के सब ये पांच काम होता है क्या शिक्षा संस्कार पूरा संसार में पहुंचा कि नहीं उसको पूरा करना विश्व परिवार सभा में तक ठीक है ना? और उसी प्रकार न्याय सुरक्षा तो पांचा कि नहीं उसको यदि कमी हो <coughs> वैस, तो उसको पूरा करना यदि उत्पादन कार्य पूरा हुआ कि नहीं उस कमी हो तो उसको पूरा करना और विनिमय कार्य में कोई व्यतिरैक हो तो उसको पूरा करना नहीं न सिर्फ स्वास्थ्य संयम कार्य में कोई कमी हो तो उसको पूरा करना है ये व्यवस्था का काम व्यवस्था का काम ये है व्यवस्था का काम ये नहीं है आदमी को ले जा करके फांसी में लगा दिया है और बंदोबस्त दिखा दिया ये ये कोई व्यवस्था नहीं इस व्यवस्था माना आपको स्वीकार नहीं है ये स्वीकार है कि वो स्वीकार है आप फायन कहीं भी अपने शंका को व्यक्त कर सकते हैं या स्पष्ट को अपेक्षा कर सकते हैं ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कोई है। इस वजह से हम सार्वभौम व्यवस्था के सहमत है ये प्रस्तः ऐसा मैं माना जिसके आधार पर हम सब परंगत होना किसमें हैं सस्तित्व वाले ज्ञान विवेक को ज्ञान तो में पारंगत होना पारंगत होना की व्यवस्था शिक्षा विधि तयी है शिक्षा विधि को अभी छत्तीसगढ़ में प्रयत्न कर रहे हैं अभी वो सफल हो पाए पूरा देश में फैल रही है ऐसा तो खेचाते हैं जय हो मंगल हो कल्याण जय जय आशीर्व आशीर्वाद अच्छी बात हाँ आजीवादा। आजीवादा। था। था। हा। अभी हमारा आशीर्वाद यही है हर मानव समझदार वर्ग है हर परिवार जो है न समाधान समृद्धिपूर्वक किया ही सकता है, सम्झदार, सम्झदार, सम्झदार, है। उसके बाद हाँ पूरा मानव समाधान समझ पूर्व की करके सर्व हम समाज, समाज को अखंड समाज को सार्वभ महर्षि को प्रमाणित करते हैं करेगा यही मेरा शुभाकांक्षा है इसी आशे, यही आशीर्वाद के साथ के हम इस स्थगित करते हैं आगे के लिए स्वागत करते हैं जय जय कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं भी लोग सम्मेलन में आए हम सभी लोगों के तरफ से प्रेम जी और पूरी बांधा की जो पूरी टीम है इसका हम लोग आभार आभार महसूस करते हैं साथ में आप सभी लोग यहां पर आए और ढाई दिन तक इस लंबे चर्चाओं में भी धैर्यपूर्वक बैठे इसके लिए भी धन्यवाद जो सूचना है एक तो जो लोग कानपुर जाने मानिकपुर कानपुर पैसेंजर से तीन बजे तक रिसेप्शन पर अपने समान खरीद पहुंचिए आज भोजन की जो व्यवस्था है नीचे बैठकर है तो चपले जो है बाहर छोड़ दीजिए दूसरा गरीब रथ से रायपुर जाने वाले साढ़े चार बजे है ना रिसेप्शन पर सामान सहित संपर्क क्रांति से जाने वाले लोग पांच बजे तुलसी एक्सप्रेस से जाने वाले लोग छह बजे और बेदवा एक्सप्रेस से दूर जाने वाले लोग साढ़े बजे आ, रिसेप्शन काउंटर पर पहुंच जाए और अंत में महाकौशल से दिल्ली जाने वाले लोग रात को साढ़े दस बजे रिसेप्शन काउंटर पर पहुंच जाए इसके अलावा यहाँ पर जो अरे आ, जो, जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सभी लोगों को पता ही होगा एक दो घंटे तीन घंटे कई प्रकार के अचार है धनिया है आप लोग वहाँ दे सकते हैं ले जाना चाहते हैं सकते हैं प्रेम भाई साहब अपने और ऐसी सभी को धन्यवाद आप बोल रहे हैं छोटी से